नमस्कार आप सुन रहे रेडो मतबा नाइन्टी आपका सवाल एडवोकेट बीके के सिन्हा का जवाब इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं बीके के सिन्हा साहब जो है एक अच्छे वकील हैं और फ्री लीगल एडवाइस देते हैं और उनको अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसी मुसीबत के समय किसी को हेल्प करना ये उनके अपने निजी संस्कार में हैं वो चाहते हैं कि लोग पूछे और उनसे सवाल पूछे और वो जवाब दें तो इनकी जो मनसा है बहुत ही अच्छा है और सेवा भाव से करते रहते हैं और रेडियो में अभी लगभग तीन प्रोग्राम हम उन्होंने किए हैं अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये चौथा एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी बातें उनसे करेंगे और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और आप अपने समस्याओं को हमारे साथ मैसेज के ज़रिए चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे अपना नाम लिखिए और अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचाइए ताकि हम फिर आने वाले एपिसोड में आपके सवालों को लेकर उसके जवाब देने के प्रयास करेंगे वी सिन्हा साहब का बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू <laughs> तो सिन्हा साहब मैं चाहूँगा कि कैसा फील कर रहे हैं आप आज का दिन आपने क्या क्या किया थोड़ा बताइए अपना <laughs> रेगुलर दिनचर्या जो है कोर्ट का जी जी जी जी वो चलते रहता है अभी अभी एक मैटर था तीन सौ 302 का अच्छा अच्छा वो फाइन अभी उस उसियर होकर के उसमें आया अच्छा अच्छा और डायरेक्ट आपके पास पहुँच गया <laughs> <laughs> चलिए आप हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं और कुछ केस फाइल करना या अपीयर करना ये आपका पेशा है तो आप उन चीज़ों को लगन से करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इस तरह के काम करते हैं और लोगों को बहुत हेल्प मिलता है आपसे तो वो लोग भी आपको बहुत दुआएं देते हैं तो आइए एक ऐसा मैसेज आया था बीच में हमारे यहाँ रेउदर के पास में एक गाँव है और वो लिखते हैं कि हम पाँच भाई हैं और तीन हम गांव में रहते हैं और दो जो है शहर में रहते हैं राइट right. तो इसमें क्या हुआ ये बाप दादों की जमीन थी बीस एकड़ राइट पिताजी वगैरह थे वो जब थे तो कोई किसी ने हल्ला नहीं किया right. राइट वो तो क्योंकि क्यों वो थे तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं आता तो जब वो सारे ही पाँचों ने भाई जो आपस में लोग थे बड़े बुजुर्ग right. वो चले गए तो अब ये पाँच भाई जो है सोचा कि कुछ करना चाहिए तो इसमें जो गांव में रहते थे तीन लोग उन्होंने वो बीस एकड़ अपने नाम पे कर लिया और ये पंचायत में ये बता दिया कि भाई वो लोग शहर में रहते हैं उनका अच्छा है घर बार सब शहर में रहते हैं उनके बच्चे भी शहर में पढ़ते हैं गांव में कभी कभी विजिट के लिए आते हैं वो लोग तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस ज़मीन वगैरह का तो ऐसा करके वो तीनों लोग जो हैं जो गाँव में रहते थे वो उन्होंने पूरा अपने नाम पर कर लिया राइट तो अब बात यह आती कि ये दो लोग जो शहर में रह रहे हैं इनको जब पता चला तो ये लोग सोच रहे हैं कि किससे बात करें या क्या करें और गांव में पूछा तो मैंने गांव में तो सभी अपने एक दूसरे से मिले रहते हैं अपने गांव वालों को बचाने के चक्कर में और जो इनके सगे संबंधी है वो भी बोलते हैं कि भाई चलो वो तो गाँव में रहते हैं उनको चाहिए भी और आप तो शहर रहते हैं उनके पास तो पैसा वगैरह सब कुछ है अब कोई इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे उनको टाला जा रहा है तो अब क्या करना चाहिए या उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसमें इनको एक्शन लेना चाहिए हाँ। इनके साथ चीटिंग हुई हाँ, शहर में रहने वाले शहर हाँ, हाँ। में दो दो भाई जिनकी घटना सुना जी, रहे हैं हाँ। उनके साथ चीटिंग हुई हाँ, हाँ। तीन मिल करके हाँ। पांच का शेयर अपने नाम से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जब तक इनका कंसेंट या एनओसी नहीं मिलता है दोनों भाइयों का बिना कंसेंट के बिना एनओ के अगर ट्रांसफर कर लिया है तो इनके ऊपर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चिटिंग फॉर्जरी कॉन्स्पेरेसी का केस फाइल कर सकते हैं और क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी जिस टाइप का बता रहे हैं वो इनहरेंट प्रॉपर्टी देखने से लगता है और इनहेरेंट प्रॉपर्टी में जो भी लीगल हेयर हैं उन सभी लोगों का इक्वल राइट होता है तो तीन लोगों ने मिलकर के पांच लोगों की प्रॉपर्टी अगर अपने नाम से करा लिया है तो इनको सबसे पहले एक ब्रिच ऑफ ट्रस्ट सीटिंग फॉर्जरी और कॉन्स्परेसी के तहत केस फाइल करना चाहिए अच्छा पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो फिर डायरेक्ट ये एक एडवोकेट अपॉइंट करके प्राइवेट केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में कोट। जो भी इनका कंसर्न कोर्ट और भी अगर कहीं तो कोई तकलीफ होती है इनको अगर इनजस्टिस होती है तो फिर मैं बैठा हूँ <laughs> जो भी हेल्प होगा मैं करूँगा और ऐसा भी कहते हैं कि अभी इनके जो बच्चे हैं उनको भी देना पड़ेगा क्या वो प्रॉपर्टी में से इनके इनके बच्चे बच्चे अब ये भाई जो है इनके बच्चे भी हैं तो उनको कुछ अभी इनके बाद ना इनके बाद पहले तो ये, ये हो जाएगा उसके बाद जब ये लोग नहीं रहेंगे तो फिर वो लीगल हेयर हो जाएंगे अच्छा अच्छा इसके च्छा, बाद च्छा, उनका राइट बनता है जब तक ये हैं तब तक बच्चों को चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त इस वक्त अगर कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप तो बीके के सिन्हा साहब ने आपके लिए बताया कि आप दोनों अगर शहर में रहते हैं और आपके प्रॉपर्टी पर अगर तीन भाइयों ने कब्जा कर लिया है तो आपको केस फाइल करना है पहले तो पुलिस स्टेशन में आपको रिपोर्ट लिखानी है अगर वहाँ नहीं होता तो एक एडवोटेट एडवोकेट का सहारा लेकर आप केस फाइल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और इसमें आपकी जीत निश्चित है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर आपका सवाल बीके के सिन्हा साहब का जवाब इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि बीके के सिन्हा साहब एक अच्छे वकील हैं एडवोकेट हैं और फ्री लीगल एडवाइज़र हैं काफ़ी लोगों को वो सेवा देते हैं और मुंबई में बैठे रहते हैं सभी की सेवा के लिए खास और हमेशा हमारे रेडियो मधुबन से काफ़ी उनका स्नेह है तो यहाँ पर भी आते हैं तो आप सभी से रूबरू होते हैं तो एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जनता जनार्दन है पब्लिक है वो सोचते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का या कोई भी ऐसी मुश्किल की घड़ी होती है तो कोर्ट में जाने से वो डरते हैं राइट हालाँकि वो जाने से तो अच्छा ही है लेकिन नहीं जाते क्योंकि ये सोचते हैं कि कई बार हमने देखा है कि कहीं कहीं केसेस जो है दस साल पंद्रह साल भी चल जाता है और वो आ, सामने होते हुए भी वो पेंडिंग हो जाती है केस अब इतना सारा जो है मसला ये सब चीज़ें देखने के बाद 10-15 साल वेटिंग भी करें और मसला भी ठीक ना हो तो फिर है? क्या फ़ायदा का इसलिए कोर्ट में जाने से डरते हैं तो इसके लिए आपके विचार क्या है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन <laughs> किया जी। आपने क्या होता है ना कि जानकारी के अभाव में 10 से 15 साल गुजर जाता है लोगों का अच्छा अच्छा प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल पाता इनको प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिलने की वजह से ये परेशानी होती है अभी कोर्ट में केस फाइल किया है तो एक्टिव होना पड़ेगा हमें हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. जैसे बीमार हम पड़ते हैं तो हम एक्टिव होकर के जाते हैं जा हॉस्पिटल अच्छा, या अच्छा, डॉक्टर में उसी तरह से जब हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो हमको एक्टिव होकर के देखना होगा कि नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करनी और लोग करते नहीं अचानक वकील साहब भी तैयारी नहीं किया और क्लाइंट ने भी कुछ तैयारी नहीं किया अचानक डेट पर पहुँच जाते हैं फिर डेट पर जब प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे स्टेज के अनुसार अप्लीकेशन नहीं फाइल करेंगे तो एडजोर्मेंट हो जाता है तो ये एडजोर्मेंट का क्रम तब बंद होगा जिसे कम्प्लेंट फाइल किया एक प्रोसीजर है आज कम्प्लेट फाइल किया अगले डेट पे वेरिफिकेशन होगा अगले डेट पे अगर कंप्लेनेंट नहीं आएंगे तो वेरिफिकेशन नहीं होगा उसका प्रोसीजर है मैं आज क्लियर ही कर देना चाहता हूँ कैसे केस को हम स्पीडी ट्रायल पर डिस्पोज कर सकते हैं जी जी तो वेरिफिकेशन होगा वेरिफिकेशन के बाद उस पर आर्गूमेंट होनी चाहिए प्रोसेस इशू करने के लिए आर्गूमेंट नहीं करेंगे तो फिर एडजर्जमेंट मिल जाएगा कभी एडवोकेट तैयार नहीं है तो कभी कंप्लेनेंट तैयार नहीं है <laughs> तो कभी मजिस्ट्रेट साहब नहीं आते आ, तो इस, इन सब वजहों से एडजोर्मेंट हो जाता है और हमको लगता है दस साल बीस साल हो गया आ, हा, हा, हा, कमी हमारी भी है आ, ऐसा नहीं है कि आ, सिर्फ सिर्फ, सिर्फ एडवोकेट की गलती है या मजिस्ट्रेट साहब की गलती है या कंप्लेनेंट की गलती ऐसा नहीं लेकिन अगर कंप्लेनेंट एक्टिव है तो अगले डेट पर और एडवोकेट को भी एक्टिव होना चाहिए हमने सबसे पहले ये देखना चाहिए तीन चीज़ जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी जी जी। एक तो डॉक्टर एक <laughs> गुरु और एक वकील अगर आपने अपने जीवन में ये तीनों चीज का सही चुनाव नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा। तो जिंदगी नरक बन जाएगा तो इसलिए इन तीनों के चुनाव में बड़ी केयरफुली और बड़ी सावधानी होकर के आपको अपॉइंट करना है कि प्रॉपर एडवोकेट है कि नहीं हमको इनसे जस्टिस मिलेगा कि नहीं ये प्रॉपर डॉक्टर है कि नहीं ये प्रॉपर गुरु हैं कि नहीं ये ढूंढना आपकी ड्यूटी तो अगर गलत चुनाव अगर आपने कर लिया तो दस बीस साल लग जाता है अगर सही चुनाव किया तो कम्प्लेन फाइल किया वेरिफिकेशन हो गया आर्ग्यूमेंट हो गया प्रोसेस इशू हो गया प्रोसेस इशू हो होने के बाद हम पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं कैसे केस चलता है प्रोसेस इशू होने के बाद सम्म जाता है सम्म जाने के बाद एपियर हो जाते हैं एक्यूज पर्सन अगर एपियर नहीं होते हैं तो वारंट इशू हो जाता है फिर पुलिस अरेस्ट करके ले आती है उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ होता है और उसके बाद क्रॉस होता है आर्ग्यूमेंट होता है और जजमेंट होता है मुश्किल से 10 से 12 दिन का ही प्रोसेस, प्रोसेस है 12 डेट में ये केस डिस्पोजल हो सकता है जिसको 12 साल 20 साल लोग लेकर के जाते हैं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। तो हमको इसमें एक्टिव होना होगा एक्टिव होंगे और हमको जानकारी भी रखना होगा कि अभी जैसे मजिस्ट्रेट हो सकते हैं कि एड करने या ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए प्रोसीजर है कि एसपी का एप्लीकेशन देना चाहिए डे टू डे आज हुआ एसपीडी ट्रायल का मतलब ये हुआ कि आज मैटर हुआ कल भी सुनेंगे परसों भी सुनेंगे तरसों भी सुनेंगे लगातार वो हम 12 दिन का मैटर है तो 12 दिन में इसको डिस्पोजल कर सकते हैं हुँ, हुँ, हुँ. ऐसे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है हुँ. कि 60 डेज में जैसे हुँ. 138 का मैटर है जी चेक बाउंसिंग का तो उसको 60 डेज में आपको डिस्पोजल करना ही करना है लेकिन क्या है आम पब्लिक को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है जिसकी वजह से आम पब्लिक में एक दहशत और भय का वातावरण हो गया है कि कोर्ट में जाएंगे तो हमको 10 से 20 साल झेलना पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। मैं आज एकदम क्लियर, क्लियर कर देना चाह रहा हूँ चाहे तो सिक्सटी डेज में केस को डिस्पोजल कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है और वकील आपके प्रॉपर हैं तो सही वकील का अगर चैन आपने किया है तो ये दहशत जो है दिमाग से निकाल, निकाल देना, देना, चाहिए। देना चाहिए क्यों डर क्यों होता है जिसको अभी आपने देखा होगा जिसको संस्कृत नहीं आता उसके लिए संस्कृत बहुत कठिन है जिनको मराठी नहीं आ, आती है उनके लिए मराठी बहुत कठिन है जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए हिंदी बहुत कठिन है लेकिन अगर जानकारी है हमको हर चीज का उसी तरह से कोर्ट की जानकारी अगर हो गई प्रॉपर एडवोकेट आपने कर लिया अगर कंप्लेनेंट तो लिटिगेंट Uh, uh, और कोई जरूरी नहीं है कि नॉलेज वाले लोगों हों वो तो इलिटरेट भी आते हैं पढ़े लिखे भी आते हैं तो एडवोकेट की ड्यूटी बनती है कि ईमानदारी पूर्वक उनको सही गाइडलाइन दिया जाए और हमारे ऑनरेबल जस्टिस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ऑनरेबल जजेस की भी ड्यूटी बनती है कि हम एडमेंट कम दें इसमें एडवोकेट को भी थोड़ा ध्यान देना होगा और हमारे ऑनरेबल कोर्ट को भी ध्यान देना होगा और कंप्लेन को भी एक्टिव होना हो। तभी हम सिक्सटी डेज में डिस्पोजल कर सकते हैं हमारे बिल पावर मजबूत होगा स्ट्रांग होगा हम चाहेंगे कि सिक्सटी डेज में हम डिस्पोजल करें तो हम कर सकते हैं ऐसे दहशत को कम किया जा सकता है कोर्ट में जाने से डर कम हो जाएगा जी सिन्हा साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम दहशत को कम कर सकते हैं या डर को कम कर सकते हैं इसके लिए आपने पूरा मैटर जो है क्लियर बताया कि साठ दिन में कोई भी केस हो वन का जैसे हो चेक बाउंस का वो भी साठ दिन में डिस्पोजल होता है लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा सिर्फ ही नहीं बाकी है सुप्रीम कोर्ट का यानी इसका मतलब है कि सभी चीज़ों का जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम लोग जाते हैं और उसमें आपने बहुत ही अच्छी बात यह बताया कि आपका चैन ऐसे लोगों के साथ है। एक तो आपको सही वकील का चयन करना होगा जिसकी वजह से आप जो है अपने इस केस में सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर आपको जो है रिजल्ट जो चाहिए वो 60-70 दिन के अंदर मिल जाएगा अगर आपका वकील या फिर आपका अपना खुद का कमी है तो भी मुश्किल हो सकती है फिर वो चीज़ें जो है कंटिन्यू चलती हैं जैसे आपने पहले हमने सोचा कि जो पब्लिक है कोर्ट में जाने के लिए क्यों वह डरती हैं कतराती है, है। कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की कमी या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है तो जिसके वजह से हम पूरा नहीं कर पाते तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं और वी के सिन्हा जैसे लोग हैं दुनिया में उनसे आप बात कर सकते हैं और उनसे सही सलाह लेकर आप अपना केस फाइल कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा और अलर्ट होंगे तो काम आपका जल्दी हो जाएगा और पूरा समय पर हो जाएगा अगर अलर्ट आप भी नहीं है और आपका वकील भी नहीं है तो फिर वो दस पंद्रह साल या बीस साल भी खींचा जाएगा तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सभी को अलर्ट होकर अपने केस को फ़ाइल करना है और एक्टिव होना है पूरे टाइम के लिए जिस तरह से जो सिस्टम है केस फाइल करने के बाद कौन कौन सी चीज़ों की हैं किस किस तरह के एप्लीकेशन आपको इनपुट देना है वो सारी चीजों की जानकारी आपके पास हो अगर नहीं हो तो इसकी जानकारी पहले हासिल कर ले फिर आगे बढ़े ऐसी और अगर कोई नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए मैं बैठा जरूर जरूर नमस्कार आप सुन रेड मुद्दे बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आपका सवाल एडवोकेट बी सिन्हा का जवाब इस कार्यक्रम में आप सिन्हा साहब को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि पब्लिक कोर्ट में जाने क्यों डरती है और इसके वजह से दहशत जो है बढ़ते जा रहा है इसके लिए सिर्फ़ आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एक अच्छे वकील का चयन आपको करना है जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और समय पर आपको जो है न्याय मिलेगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का उसके बाद फिर से मिलते हैं और ब्रेक के बाद फिर से सिन्हा साहब से बात करेंगे कि आजकल बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग है या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वो सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कर रहो देख लिया कहाँ रहता हूँ जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका सवाल एडवोकेट बीके के सिन्हा का जवाब इस कार्यक्रम में और एडवोकेट सिन्हा फ्री लीगल एडवाइज़र हैं बहुत ही अच्छी बातें वो आप सभी को बताते हैं हम सभी उनसे सुनते रहते हैं तो आइए अब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये जजों पर क्यों नहीं लागू होता और ये जो अस्सी दिन में पूरा केस डिस्पोज करना होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता देखिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है जी और अकाउंटेबिलिटी सभी लोगों को लेना चाहिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब मैं ही एक्टिव नहीं रह पाऊँगा तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं सही बात है हमें जो प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करनी है हम एप्लीकेशन नहीं फाइल करेंगे तो हम एकाउंटेबिलिटी दूसरे से कैसे एक्सेप्ट uh, कर सकते हैं या कैसे उम्मीद कर सकते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा ड्यूटी है उसको तो पहले हम पूरा करें जजेज भी चाहते हैं कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी लें उस लेकिन उसमें सपोर्ट नहीं कर पाते क्लाइंट का कंप्लेनेंट सप, uh, का सपोर्ट नहीं मिलता है कंप्लेनेट एडवोकेट का सपोर्ट नहीं मिलता है कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सपोर्ट नहीं मिलता सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा तब अकाउंटेबिलिटी की बात होगी सभी लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेना होगा किसी एक व्यक्ति के अकाउंटेबिलिटी लेने से नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा इसलिए ग्राउंड टू दर्थ वो सभी हम लो, सभी लोगों को अकाउंटेबिलिटी लोगो को ध्यान में रखना होगा केस फाइल करने वाला वकील लड़ने वाला पुलिस अपोजिट पार्टी पुलिस सारी, सारी सारी लोगों को एक्टिव होकर हाँ, इन चीजों पे काम करना अभी किसी एक पे हम जिम्मेवारी देते हैं जजेज अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं वो प्रयास करते हैं वो भी लेकिन हमारा सपोर्ट कभी कभी नहीं मिलता है कभी कंप्लेट का नहीं मिलता कभी एडवोकेट फॉर एक्यूज का नहीं मिलता है कभी एक्यूज नहीं आता है तो कभी वारंट इश्यू करना पड़ता है तो कभी एडजमेंट हो जाता है इसके वजह से अकाउंटेबिलिटी एक व्यक्ति नहीं ले सकता है हमारा सजेशन का जिम्मेवारी हमारा सजेशन है सज़ेसे कि सभी लोगों को अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी <laughs> लेनी चाहिए बात तो वही हो गई कि सभी लोगों को अपना फर्ज अगर पूरा करने आ, आ, आ जाए तो फिर अपने आप सारी चीज़ें हो समस्या का समाधान हो जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यहाँ पर सभी एक टीम वर्क होता है इसमें भी जैसा लगता है एक व्यक्ति से लेकर जज तक की हैं, उस बीच अकेले एक जज चाहे हाँ। कि हम सिक्स डेज में डिस्पोजल दें तो पॉसिबल नहीं, नहीं होगा हाँ। अब आप अपियर नहीं होगे कंप्लेनेंट आएगा नहीं अक्यूज एडवोकेट तो आएगा वो नहीं वो तो कैसे ट्रायल चलेगा <laughs> जब तक तो ट्रायल नहीं चलेगा जजमेंट कैसे होगा सही बात है ना ये बात ये बात है तो ये एक टीम वर्क है जिसमें हम आ, ऐसे नहीं कैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कर रहे हैं जी, जी, बहुत और बहुत यूनिक है यूनिक आपका। है। तो इसमें हम लोग देखा है की ये वकील ठीक नहीं है कभी जज ठीक नहीं है या फिर कहते हैं की अपोजिट पार्टी को इतना वो नहीं पड़ा लेकिन कभी कभी हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे हम भी हमारा भी जो कार्यकलाप है वो भी बनाए एक वही है टीम वर्क होना चाहिए और सभी हो तो काम ऑटोमेटिकली सारे समय पर होता हो सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपका सवाल एडवोकेट बी के सिन्हा का जवाब इस कार्यक्रम में हम लोग लीगल एडवाइस देने की कोशिश करते हैं और लीगल जो प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आते हैं या आपके मन में आ, जो कानूनी बातों को लेकर कोई सवाल आता है जैसे जज के बारे में हम कभी सोच लेते हैं कि उनको ठीक से डिसीजन तुरंत देना चाहिए या फिर वो ये करना चाहिए ऐसी जब हम बातें करते हैं तो ये एक टीम वर्क है जिसमें हम सभी लोगों को मिलकर काम करना है और सभी लोगों को अपना अपना जो दायित्व है वो निभाना है अगर वो सभी लोग टाइम पर आ जाते हैं और सब चीज़ों का सुनिश्चित समय पर वो चीज़ें बनती हैं तो फिर काम आसानी से होता है तो आइए ऐसे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा ऐसे लाखों केसेस हैं आज के जमाने में कोर्ट में ऐसे लाखों केसेस पेंडिंग हैं तो इसका क्या कारण है कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग है इसका यही कारण है जो अभी हमने हम अभी हम लोगों ने जिस विषय पे बात किया <laughs> है कि हम लोग अपनी रिस्पांसिबिलिटी को लेने को तैयार नहीं है हमने केस फाइल कर दिया हम कोर्ट में नहीं जाएंगे हमारे एडवोकेट नहीं जाएंगे तो कैसे केस आगे बढ़ेगा एडजर्मेंट पेज एडजमेंट मिलते हैं इसीलिए लाखों केसेस की संख्या बढ़ जाती है अगर हम एक्टिव हो जाए हम हर केस में अगर एडवोकेट लोग स्पीडी ट्रायल का एप्लीकेशन दे दें डे दे टू तो डे केस चलाने का प्रयास करें ट्रायल चलाने का प्रयास करें तो ये लाखों केसों का भंडार नहीं लग सकता है नहीं। नहीं। तो उसके लिए हमको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा केवल जजेस के अकाउंटेबल होने से पुलिस के अकाउंटेबल होने से नहीं, नहीं चलेगा जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे हम दूसरे से कल्पना नहीं कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त कभी कभी सोचते होंगे श्रुतागण भी सोचते होंगे या किसी ने कह दिया भी होगा कि लाखों केसेस जो है पेंडिंग चलता है आपका भी केस इसी तरह पेंडिंग चलेगा तो ये एक अवधारणा हो बन चुकी है लेकिन इसके पीछे का रहस्य यही है कि हम सभी को स्ट्रांग होना पड़ेगा और हम सभी लोगों को एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो सकती हैं एडवोकेट सिन्हा साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से लाखों केसें जो पेंडिंग है उसके पहले हमने अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात किया वही चीज़ें हैं इसी में भी लागू होता है अगर सभी लोग एक्टिव हो जाए और अपने अपना फ़र्ज़ अदाई करें तो ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इसके साथ एक और आम सवाल ये आता है कि जब भी हम लोग कोई केस होता है या कुछ ऐसे हादसा होता है तो कई लोग जाते हैं पब्लिक जाती है पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज कराने के लिए तो पुलिस कम्प्लेंट लिखता नहीं है तो इसके पीछे का रीजन क्या है हम जाते हैं पुलिस कंप्लेन नहीं लिखता है ये तो कॉमन हो गया आजकल इससे घबराना नहीं चाहिए हम लोग एक प्रोसीजर है कि हम गए तो पुलिस को कंप्लेन लॉन्च करना चाहिए एफआईआर आई लॉन्च करना चाहिए नॉन कॉम्युनिकेबल ऑफेंस लॉन्च करना चाहिए अगर पुलिस नहीं लॉन्च करती है तो उसके तरीके शायद इसके पहले एपिसोड में भी आपका एक क्वेश्चन आया क्वेश्चन आया था तो और उसके कभी अभी ऐसा होता है कि पुलिस सामने से पूछती है कि किसी विधायक का या फिर इनका उनका चिट्ठी ले आओ तो फिर हम केस फाइल करते हैं ऐसा भी होता नहीं, है नहीं ये तो ऐसा प्रोसीजर नहीं है।, नहीं है वो तो क्या है ना इन अपना प्रभावित करने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं कि एम अच्छा, एल अच्छा, ने कह दिया तो हमने उनको खुश करने के लिए एफ लॉन्च कर लिया ऐसा नहीं होना चाहिए ये पब्लिक का फंडामेंटल राइट है कि अगर हमको किसी ने मारा है तो उसके ऊपर एफ लॉन्च होना चाहिए अगर पुलिस नहीं लॉज कर रही है तो उसका तरीका है उनके सीनियर इंस्पेक्टर उनसे मिलना चाहिए उनके सीनियर हैं डीवाईएसपी या डीएसपी जिसको बोलते हैं कहीं कहीं कहीं कहीं एस भी बोलते हैं उनसे उनको मिलकर के अपनी बात रखनी चाहिए वो सबऑर्डिनेट को कन्विंस करके लॉज करा सकते हैं एसपी पी भी नहीं अगर करता है तो उसके बाद जैसे कि डी बैठते हैं जिसको आ, हम लोग एडिशनल एस बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में उनको कहना चाहिए वो भी अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर जैसे कि हमें एसपी से मिलना चाहिए एसपी भी नहीं सुन रहा है तो उनके बॉस हैं कमिश्नर कमिश्नर से मिलना चाहिए नहीं हैं तो फिर डीजीपी से भी मिलना चाहिए अगर इससे भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो सभी का आरटीआई के द्वारा जानकारी लेना चाहिए कि हमने जो कंप्लेंट किया है उस पर क्या एक्शन लिया तो तुरंत एक्शन होगा और इससे भी नहीं हो रहा है तो हमको एक एडवोकेट अपॉइंट के प्राइवेट केस फाइल करना चाहिए और अगर पुलिस ऑफिसर कॉन्स्पेरेसी में काम कर रहा है आरोपी के तो उसके ऊपर भी प्रोविजन है कि 197 में पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करने के लिए परमिशन का अप्लीकेशन में स्टेट गवर्नमेंट से मांगे कि इनके ऊपर केस फाइल करने का हमको परमिशन दीजिए क्योंकि ये नेग्लिजेंसी है पुलिस ऑफिसर अगर ड्यूटी ऑफिसर है और हमारी बात को नहीं सुन रहा है इग्नोर कर रहा है तो उनके ऊपर भी हमको फंडामेंटल राइट है 197 में हमको परमिशन लेके हम उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं ताकि फिर ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करें लेकिन पब्लिक में ये अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से ये सारी परेशानी बढ़ रही है जी सिन्हा साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अगर कम्प्लेन लिखाने जाते हैं तो अगर नहीं हो रहा है या कम्प्लेंट नहीं लिखा जा रहा है तो ये सारी प्रोसेस है और अगर लिख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बातें जो है आज हमने सीखा है बी सिन्हा साहब से कि किस तरह से हम लोग अपना कंप्लेन कर सकते हैं और जैसे पहले केस में हमने देखा कि वहाँ पर भी केस फाइल कर सकते हैं और वो लीगल राइट है उनका सभी पाँचों भाइयों का जो खाहक है उनको मिलेगा ही और दूसरा हमने बात किया था कि पब्लिक कोर्ट में जब जाते हैं या फिर जाने की बात होती है तो लोग कतराते हैं या परेशान होते हैं तो उन चीज़ों को हमने देखा कि किस तरह से वो 10 साल बीस साल ऐसे लगता है तो इसमें एक्टिवनेस की ज़्यादा ही बात हो गई कि एक, एक्टिव हम अगर सभी लोग रहते हैं तो फिर वो समय नहीं लगता उतना अगर कहीं ना कहीं हमारी कंप्लेन करने के बाद हम ही हो गए या फिर जिसका कंप्लेन किया है किसके ख़िलाफ़ वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँचा है या जो वकील है वो उस टाइम पर फाइल लेकर नहीं पहुँचा है तो इस तरह की सॉरी जो बातें हैं जो कनेक्टेड लोग हैं वो सारी एक आम व्यक्ति से लेकर जज तक की सारी जो सिस्टम है वो अगर कहीं फॉलोअप नहीं होता तो ये टाइम लगता है वरना सभी चीज़ें जो है अगर टाइम पे होता है और सभी लोग मौजूद हैं तो सब काम जो है आसानी से और सही रूप से हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आज के इस शो में और सिन्हा साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे इस विशेष कार्यक्रम में खास करके आपके सवाल और एडवोकेट बी सिन्हा जवाब इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ रहे और ख़ुद आप हमारे साथ बैठ बात किया और काफ़ी अच्छी बात आपने ग्राउंड टू द अर्थ जो बातें आपने बताई हैं, कॉमन मैन भी आपको सुनने के बाद समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है और छोटी सी छोटी घटना भी उसके लिए उसको कैसे सवाल कर सकते हैं उसको कैसे डील कर सकते हैं उसके साथ वो बातें आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू थैंक यू आप सुना है रेडियो नाइन पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर रहो दिल का सुना सा तराना ना दिल का सुना शाना ढूंढेगा अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा दिल का सुना सा रज साथ रहेगा जब सांसों की राहों में राम के अंधेरे छट जाएंगे मंजिल होगी का ठिकाना ढूंढेगा दिल का, का, का सोना सा